देवी भागवत बारहवा स्कंध जन्मेजय के द्वारा यज्ञ तथा तो देवी भागवत की महिमा जी कहते हैं निष्पाप राज आठवें स्कंध से आरंभ करके यहाँ तक का विषय महात्मा नारद के प्रति भगवान नारायण के द्वारा कहा गया है यह भी मैंने सुना दिया भगवती महादेवी का यह पुराण परम अद्भुत है इसे सुनकर मनुष्य कृतकृत -कृत हो जाता है क्योंकि इससे वे अत्यंत प्रसन्न हो जाती हैं। राजेंद्र अब तुम अपने तथा पिता के के के लिए देवी देवी करो। पहले देवी के उत्तम मंत्र की दीक्षा लेना तुम्हारे लिए परम कर्तव्य है। विधान के साथ ग्रहण किया हुआ यह मंत्र मनुष्य के जन्म को सफल कर देता है सूज जी कहते हैं सोनक आदिश्योपर युक्त बातें सुनने के पश्चात महाराज जन्मेजय ने मुनिवर प्रार्थना करके उन्हीं से देवी के प्रणव संज्ञा महामंत्र की, महा की विधि विधान के साथ दीक्षा ग्रहण की तदनंतर उन्होंने नवरात्र के पुण्य अवसर पर धौम्य आदि मुनियों को बुलाया और अंबा यज्ञ आरंभ कर दिया उसमें उन्होंने खुले हाथों धन वितरण किया इस उत्तम श्री देवी भागवत महापुराण का ब्राह्मणों के द्वारा पाठ कराया भगवती श्रीदेवी की प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए उनके सामने ही इस परम पावन पुराण का हुआ असंख्य ब्राह्मणों को भोजन गया कुमारी कन्याओं और ब्रह्मचारियों को भी भोजन दिया गया तथा दीन और अनाथ भी भोजन से तृप्त हुए राजा ने द्रव्य प्रदान से उन सबको अत्यंत संतुष्ट कर दिया जिस समय महाराज जन्मेजय यज्ञ समाप्त करके अपने स्थान पर विराजित हुए उसी समय आकाश से मुनिवर नारद जी वहां पधारे प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी महामुनि की विशाल वीणा बज रही थी मुनिवर नारद जी को देखकर युक्त हो महाराज आसन से उठ गए उन्होंने आसन आदि उपचारों से मुनि की पूजा की तत्पश्चात वे कुशल प्रश्न करके पधारने का कारण पूछने लगे राजा ने पूछा भगवान आप कहाँ से पधार रहे हैं आपके लिए मैं क्या करूं? आज्ञा देने की कृपा कीजिए भगवान आपके इस आगमन से मैं सनात और हो गया। राजा जनमेजय की यह बात सुनकर मुनिश्रेष्ठ नारद राजेंद्र आज मैंने देवलोक में एक महान अद्भुत दृश्य देखा है वही तुम्हें बताने के लिए परम विस्मित होकर मैं यहाँ तुम्हारे पास आ गया राजन तुम्हारे पिता का अत्यंत दिव्य शरीर हो गया है बड़े बड़े देवता और अप्सराएं सब ओर से भली भांति उनकी स्तुति कर रहे हैं उत्तम रथ पर बैठकर वे अब मणिद्वीप को पधार गए हैं यह सब कुछ इस देवी भागवत के ही श्रवण का फल है तुम्हारे द्वारा देवी यज्ञ संपन्न हुआ है जिसके फलस्वरूप तुम्हारे पिता की परम स्थिति हो गई अतः तुम धन्य और कृतकार्य हुए एवं तुम्हारा जीवन सफल हो गया कुल को सुषित करने वाले राजन तुमने अपने पिता का उद्धार किया है इससे आज देवलोक में तुम्हारी महान कृति का विस्तार हो रहा है सूरज जी कहते हैं ऋषियों नारद जी के ये वचन सुनकर महाराज जनमेजय का हृदय प्रेम से गदगद हो गया ये अद्भुत कर्म अभ्यास जी के चरण कमलों पर पड़ गए उन्होंने कहा भगवान आपकी कृपा से ही मुझे इस कार्य में सफलता प्राप्त हुई है महा नमस्कार के अतिरिक्त मैं आपके लिए कर ही कह सकता हूँ मुने इसी प्रकार आपको मुझ पर सदा ही कृपा भाव बनाए रखना चाहिए राजा के इस कथन को सुनकर व्यास जी ने आशीर्वचनों से उनका अभिनंदन किया साथ ही उन भगवान वजरायणी ने राजा से यह मधुर वचन कहा राजन तुम सब कुछ परित्याग कर भगवती के चरण कमलों की उपासना करो सावधान होकर श्रीमद देवी भागवत का पाठ करना तुम्हारा नित्य का नियम हो जाना चाहिए भक्तिपूर्वक सदा अम्बा यज्ञ में तत्पर हो जाओ इसमें तुम्हें कभी आलस्य नहीं करना चाहिए इसके फलस्वरूप संसार रूपी बंधन से तुम अनायासी मुक्त हो जाओगे पुराणों और वेदों का यह समीचीन सार है, है। अतएव श्रेष्ठ विद्वानों को चाहिए कि वे यत्न पूर्वक इसी का पारायण करे इस प्रकार महाराज जन्मेजय से कहकर मुनिवर व्यास जी पधार गए साथ ही पवित्र अंतकरण वाले धौम्य आदि मुनि भी यथास्थान सिधारे उन मुनियों के मुख से श्रीमद देवी भागवत की श्रेष्ठ प्रशंसा की ही चर्चा होती रही इसके बाद राजा जन्मे जय मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर पृथ्वी का शासन करने लगे वे निरंतर देवी भागवत को ही पढ़ते और सुनते थे